अथर्ववेदिया मंडू उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का नवम कारिका देखेंगे टीका में कहते हैं यथा तथा अस्तु तस्यास्तु किम प्रयोजन विकल्प द्वयम आहु आहथा सृष्टि चाहे जैसे कैसे हो अब तक सृष्टि का कारण को लेकर के पांच प्रकार बात तो कह दिया गया तो ये ईश्वर का वैभव का ख्यापन ये पहले कहा गया ऐश्वर्य ख्यापन दूसरा दूसरा कहा गया कि स्वप्न अथवा माया जैसा तीसरा कहा गया इच्छा मात्र चतुर्थ कहा गया काला प्रसूति काल से उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे कारण को लेकर के पांच प्रकार तो ये कारण ये सृष्टि हो सकता है अभी प्रश्न करते हैं चाहे कैसे भी वो सृष्टि हो किंतु तो उसका फल क्या है क्योंकि प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदो भी न प्रवर्तते अगर प्रयोजन नहीं दिखता है तो मंद भी प्रवृत्त नहीं होता है तो सृष्टि अगर होता है तो ये किस लिए होता है तस्तु तो किम प्रयोजनम त्या सृष्टि है सृष्टि का क्या प्रयोजन है इस अत्र विकल्प आह कारण को लेकर के पांच प्रकार कहा गया अभी फल को लेकर के दो प्रकार कहेंगे सृष्टि का ये फल है इसको लेकर के दो प्रकार कहेंगे श्लोक भोगाथ सृष्टिरीत क्रीडाथमी चापरे देश स्वभा काम से का अन्य सृष्टि इति अपरे च चीड़ अयम देवस्या स्वभाव अप्रिया तो अन्य दूसरे सृष्टि चिंता करने वाले कहते हैं ये सृष्टि जो है वो भोगार्थम भोगाय भोग ही प्रयोजन है इसलिए परमात्मा ये सृष्टि करते हैं तो परमात्मा भोग क्या करेंगे उनको क्या कमी है तो कहते हैं क्रीडा अर्थ मिती चौपर है दूसरे लोग कहते हैं भोग तो वही थोड़ा क्रीड़ा होना है तो इसलिए शास्त्र में आता है ना ये द्वैत शास्त्र में पुराण इत्यादि में ये सृष्टि क्या है कहते हैं परमात्मा का लीला तो लीला वही क्रीड़ा है के लीला मात्र ऐसे कहते हैं तो ये सब हो गया पूर्व पक्ष कारण को लेकर के पांच प्रकार सृष्टि पांच प्रकार अर्थात पांच कारणों से सृष्टि हो सकती है अथवा दो प्रयोजनों से सृष्टि इतने से हुआ सिद्धांत कहता है कि देवश ऐसा स्वभाव तो ये जो देव है परमात्मा है ये ये स्वभाव है अर्थात परमात्मा का ये स्वभाव स्वभाव अर्थात माया तो अर्थात परमात्मा का ये माया मात्र है तो कहते हैं क्यों हम इतना ये सब कहा परमात्मा का भोग अथवा क्रीडा के लिए ये सब सृष्टि कहते हैं आप तो काम से कहा जो आप तो काम है परमात्मा उसमें क्या स्पृहा है कि वो भोग करेगा क्रीड़ा करेगा इसलिए सृष्टि बनाएगा उसमें कोई ये भोग और क्रीड़ा का कोई स्प्रहा इच्छा ही नहीं है फिर यह क्यों सृष्टि कहते उनका स्वभाव है ऐसा स्वभाव अर्थात माया तो माया ही ये सब कराएगा क्यों कराएगा कहते यही तो माया है माया का माया तो यही है कि नहीं होने वाला पदार्थ को दिखाता है तो है तुरिया शुद्ध चैतन्य किन्तु उसको अन्य रूप से कर दिखाएगा यही माया है ठीक है में सिद्धांत आह श्लोक का कारिका का पूर्वार्ध ये पूर्व पक्ष मतलब अन्य का मत हो गया कारिका का उत्तरार्ध ये सिद्धांत पक्ष है त सिद्धांत आह देवस्य ऐसे अय स्वभाव आगे टीका में कहते हैं कह क स्वभानाम उत्ते नैसर्गीक्ष माया शा स्वभाव क्या चीज है स्वभावनाम क स्वभाव स्वभाव नाम नाम अर्थात तो स्वभाव चीज क्या है ऐसे शंकाने से उक्त ऐसे प्रश्न से कहते हैं नैसर्गिक कहते हैं जिसका स्वर्ग नहीं है स्वर्ग अर्थात सृष्टि जिसका सृष्टि नहीं है वो कब से है तो इसीलिए एक नंबर टिप्पणी कहते हैं अनादिद्ध ये नैसर्गिक अर्थात तो अनादिकाल से है नैसर्गिक कहते हैं ये जो स्वभाव है माया है नैसर्गिक का अनादिकाल से ये है कैसा पता चलता कहते हैं अपरुक्ष तो अहम अज्ञा मेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये सबको पता चलता है जिसको भी नहीं है तो अज्ञिमो अहम इस प्रकार की अप्रोक्ष होता है अर्थात ये जो अज्ञान है ये साक्षी के द्वारा भाष्य साक्षी इसको प्रकाश करता है अज्ञान को जानने के लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता है हम चक्षु बंद करके भी जान सकते हैं तो ये साक्षी भाष्य होता है तो ये हो गया स्वभाव ये क्या है माया शब्दार्थ माया शब्द का अर्थ वही है अज्ञान इसी को स्वभाव शब्द से कहा गया तो परमात्मा का ये जो माया है अविद्या है वही अर्थात ये सृष्टि का कारण है अयमिति श्लोक में कहा अयम देवश स्वभाव अयम आगे आगटिका में सर्वपक्षाणवाद सूचयती सारे पक्षियों का सारे पक्षियों अर्थात जितने अन्य मत सब अर्थात पा, कारणगत पांच सृष्टि और फलगत दो सृष्टि ये सर्व पक्षियों का अपवाद श्लोक का चतुर्थ पाद में कहते हैं आपत तो काम से का स्पृहा अर्थात ये जो आपकाम तो है उसका क्या इसमें स्पृहा है कि वो जगत बनाएगा टीका में आगे इति स्वभा सृष्टि स्वभापक्ष नैसर्गीता सृष्टि मत सिद्धांत आश्रि चतुर्थपन दूषण उच्य श्लोक का उत्तराध में कहा गया देवाश्या। देवाश्या का अर्थ हो गया क्योंकि में धातु क्या है दिवु। दिवु। दिव क्रीड़ा विचिकित्सा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिश दस अर्थ है उसमें एक है द्यूती द्व्यूती अर्था प्रकाशमान तो देव का अर्थ द्योतनाथ देव अर्था प्रकाशमान तो ये प्रकाशमान कौन है कहते हैं परमेश्वर परमेश्वर से स्वभाव सृष्टि परमेश्वर का जो स्वभाव है वही सृष्टि स्वभाव का अर्थ कहा तो गया माया तो माया ही सृष्टि है इसी प्रकार की स्वभाव पक्ष को आश्रय करके स्वभाव क्या है कहते नैसर्गिक माया इसी के द्वारा विनिर्मिता सृष्टि नैसर्गिक का या माया तेन तया निर्मिता वो नैसर्गिक माया के द्वारा नैसर्गिक का शब्द का क्या अर्थ हुआ था वो शब्द का अर्थ क्या होता नैसर्गिक अनादि अर्थात जिसका सर्व नहीं है अनादि तो नैसर्गिक जो माया हुआ उसके द्वारा विनिर्मिता सृष्टि सिद्धांत तो आश्रित ये सिद्धांत तो मत है उसको आश्रय करके अर्थात इसको ग्रहण करके चतुर्थ पादेन दूषण उच्य थे चतुर्थ पाद के द्वारा दूषण करते हैं श्लोक का चतुर्थ पाद हो गया आप तो काम से जो श्लोक का पूर्वार्ध में कह दिया गया कि भोग के लिए अथवा क्रीडा के लिए सृष्टि इसका निराकरण करते हैं चतुर्थ पाद के लिए आगे टीका में कहते हैं पक्ष ओर अनयोर इति योज तो अनयो पक्ष अर्थात तो पूर्वार्ध में जो दो पक्ष कहा गया उसका निराकरण करते हैं आत्त तो कामश्य स्प्रिया ये चतुर्थ पाद के द्वारा भाष्य में भोग क्रीडार्थमित अन्ये सृष्टिं मन्यन्ते। तो अन्ये सृष्टिं भोगार्थम क्रीडार्थमती च मन्यन्ते अन्य अन्य अर्थात तो अन्य कुछ लोग सृष्टि किस लिए है कहते हैं भोगार्थम भोग के लिए अथवा क्रीडार्थम क्रीड़ा के लिए सृष्टि करता है कभी कहता है कि कोई मनुष्य घर बनाया तो क्यों बनाया सृष्टि क्यों क्या घर का कहते भोग करने के लिए उसमें रहेगा कभी कुछ करता है जिसमें भोग कुछ होना नहीं है बस थोड़ा क्रीड़ा कर दिया हो गया तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि सृष्टि परमात्मा इसलिए करते हैं आगे भाष्य में अनयुह पक्षयु दूषणम देवस्वभाव अयम इति देवस्वभाव पक्षम आश्रित यहाँ विराम हो जाएगा अच्छा हाँ यहाँ विराम है आश्रित्य के बाद विराम अनयो पक्ष यो अनय पक्ष भोग और क्रीड़ा ये दोनों पक्ष का दूषणम इसका दूषण करते हैं देवस्वभाव अयम चतुर्थ पाद में है तृतीय पाद में है देवस्यम स्वभाव इति देवस्वभाव पक्ष को आश्रय करके भोग और क्रीड़ा पक्ष का ये निराकरण किए टीका में ईश्वर ख्यापन सृष्टि इति पक्ष है तो पहले हो गया कि ये जो आप कह करके इसी श्लोक में जो पूर्वार्ध में दो निमित्त कहा गया सृष्टि का उसका निराकरण किया गया अथवा शुरू से लेकर के अब तक जितना निमित्त कहा गया कारणगत पांच फलगत दो और सबका निराकरण चतुर्थ के द्वारा कर दिया गया ये दोनों पक्ष तो प्रथम पक्ष हो गया कि पक्ष ओर अनयोर योजा दो जो भाष्य में दिया ध्यान अनयोह पक्ष दूषणम ये दो पक्ष क्या है कहते हैं ये जो भोगार्थ और क्रीडार्थ ये दोनों का अथवा शुरू से लेकर के सारे सातों पक्षों का ये निराकरण अर्थात कारणगत पांच और कार्यगत दो इसका ये कारणगत पांच जो पहले कहे थे उसको लेकर के भी कहते हैं ईश्वर से ईश्वरत्वख्यापन सृष्टि एक पक्ष तो विभूति प्रसवम सृष्टि ऐसे प्रथम श्लोक में कहा गया था परमात्मा का विभूति का ये ख्यापन है ये सृष्टि ऐश्वर्य का प्रथम पक्ष हुआ था अरे स्वप्न स्वरूप माया स्वरूपा वा सृष्टि पक्ष द्वयम आगे दो आया था स्वप्न माया तो स्वप्न पक्ष अथवा माया पक्ष सृष्टि पक्ष द ईश्वर से सत्य संकल्प से सृष्टि रिति पक्ष्यातरम वाम पार्श्व में कहा था इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि तो ईश्वर का मात्र संकल्प इच्छा ईश्वर केवल इच्छा कर लिए बस यही सृष्टि है पक्ष्यांतरम अथवा काला देव जगत न ईश्वरा ये ज्योतिर्विद लोग कहते हैं तो काला प्रसूति भूता नाम मनंते ऐसे कहा गया था तो ये पांच पक्ष हो गया ईश्वरस्तु तु उदासीन ईश्वर ये उदासीन है तो काल से ही जगत की सृष्टि होती है ईश्वर तो उदासीन है तत्र विकल्पांतरम ये पांच हो गए कारणों को लेकर के दूसरा विकल्प क्या है भोगार्थम क्रीडार्थम व सृष्टि रीति फलगतम च विकल्प द्वयम द्वयम चाहिए ये पूरा होगा आगे म हलन आगे विराम होगा दो द्वयम जब विराम है उसको म का डा कर देना है उसका पहले म कर देना है ताकि बन जाएगा वो भोगार्थम क्रीड़ व सृष्टिर इत टीका में फलगतम च विकल्प द्वयम तो द्वयम में द्वयम म नहीं है ना वो म करना है मलंत होगा यह में हलंत कट जाएगा तेसाम एतेसाम सर्वेसाम एव चतुर्थपादेन इति क्षण आहः तेसाम एतेसाम सर्वेसाम एव पक्षाण पांच दो सात पक्ष हो गए सारे पक्षों का दूषण चतुर्थपादेन पादेन चतुर्थपाद में कहा गया अब्त तो काम से ताप्रिया ये दूषण कर दिए कह करके इति पक्षातरम आह भाष्य में कहते हैं सर्वेशम व पक्षियाणाम आपकामश्य तो का स्प्रिया सर्वेशम ये वाह क्यों कहे उसका ऊपर पंक्ति में भाष्य में है अनयोह पक्ष दूषण पहले भोगार्थ क्रिडार्थ ये दो पक्ष का दूषण करते हैं अथवा कहते हैं कि सारे पक्षे का दूषण होता है मतलब पांच दो सातों पक्षे का दूषण होता है कैसे कहते हैं आप तो काम से जो आप तो काम है वो ना कारण बनेगा ना कि उसको कोई फल चाहिए ये दोनों प्रकार के ठीक है नो खलू आप तो काम से परस्य आत्मनो मायांग बिना विभूति ख्यापन उपयुजते आप तो काम हो गया तो ये सातों पक्ष खंडन हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे उसको दिखाते हैं नो खलु नो अर्थात न अब है खलु वाक्यलंकार है आपकाम तो से परस्य परस परमात्मा परमात्मा जो आपकाम तो है उनका परसया आत्मनो मायां बिना विभूति ख्यापनम उपयुज्य माया नहीं है तो परमात्मा का विभूति का ख्यापन ये संभव है ही नहीं इसलिए परमात्मा का कोई निमित्त हो गया ये जगत बनाने का वो नहीं है वो माया करता है वो। न च माया मायाभ्याम सारूप्य अंतरेण ये हो गया प्रथम पक्ष का खंडन ये जो विभूति प्रसवम सृष्टि इसका खंडन हो गया परमात्मा का विभूति प्रदर्शन का कोई निमित्त नहीं है माया का ही ये कार्य है और दूसरा दूसरा तीसरा पक्ष था स्वप्न माया उसके लिए खंडन करते है नप्न मायाभ्याम सारूप्यम अंतरेण स्वप्न माया सृष्टि एष्टुम शक्य पूर्व पक्षी मतलब वहाँ स्वप्न माया पक्ष वाले जो कहे थे वो वहाँ जो सृष्टि को कहते हैं वेदांति जैसे स्वप्नो माया को अनिर्वचने कहते हैं ऐसा वो लोग नहीं कहते हैं वो तो कहते हैं स्वप्नों में जो दिखता है वो तो जागृत पदार्थ ही दिखता है इसलिए सत्य है और माया जो है वो तो मणि आदि से होता है वो भी सत्य है तो सिद्धांत उसका खंडन करता है जी आप अगर उस प्रकार की स्वप्नों मान करके माया मानकर के सृष्टि को कहते हैं और उसको सत्य बोल करके कहते हैं तो स्वप्न माया शब्द कभी भी वास्तव सत्य पदार्थ में व्यवहार होता ही नहीं अगर स्वप्नो माया का सादृश्य नहीं रहेगा तो स्वप्न माया शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा आपका वहा स्वप्न माया कह देते हैं सृष्टि को किन्तु स्वप्न माया का सादृश्य नहीं है कैसे उसको कह देते हैं स्वप्न माया ये दोनों अनिर्वचित मिथ्या सर्वलो प्रसिद्ध आप वहां सत्यमान करके उसको स्वप्न माया कहते हैं ये हो नहीं पाएगा सिद्धांत इसलिए कहते हैं न च स्वप्न मायाभ्याम सादृश्यम अंतरेण स्वप्न मायाभ्याम सहयोग है तृतीया स्वप्न माया के साथ सादृश्य अगर नहीं है सारूप्य यहाँ दिया सारूप्य स्वप्न माया का सारूप्य अगर नहीं है फिर स्वप्न माया सृष्टि ऐसे एष्टुम न शकते है सृष्टि को स्वप्न माया नहीं कह पाएंगे क्योंकि स्वप्न जैसा माया जैसा है नहीं अब तो उसको वास्तव कहते हैं अवस्तुनो रेव तयो तत्शब्द प्रयोग अवस्तुन सप्तमी अवास्तव पदार्थ तयोह तयो तत्शब्द प्रयोग अवास्तव पदार्थ ही स्वप्न शब्द का प्रयोग होता है तत्शब्द तत्शब्द के ऊपर दो नंबर टिप्पणी चाहिए टिप्पणी में नीचे दे दिया तत्शब्दी स्वप्न माया शब्द इतना अवस्तु अर्थात अवास्तव पदार्थ में ही स्वप्न माया शब्द का प्रयोग होता है आप सृष्टि को वास्तव कहते हैं और उसको स्वप्न माया कह देते हैं ये शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा इसलिए स्वप्न माया सृष्टि आपका मत में जो आप कहते हैं वास्तव वो भी संभव नहीं है नच परमानंद स्वभाव से परस्य बिना माया इच्छा संगते आगे चतुर्थ पक्ष हुआ था इच्छा मात्र प्रभोह सृष्टि प्रभु का इच्छा संकल्प यही सृष्टि है अभी यहां सिद्धांत उसका खंडन करता है परमानंद स्वभावश्य वह चाहिए न चर परमानंद स्वभावश्य तो वो छूट गया परमानंद स्वभाव जो है कौन है कहते हैं परमात्मा परस्य जो परमानंद स्वभाव पर है उनका मायाम बिना इच्छा न संगते माया अगर नहीं है तो उसका कोई इच्छा नहीं होगा सुसुप्ति में कितना इच्छा हो जाती है कोई इच्छा नहीं होगा ये जब बुद्धि चलने लगेंगे तभी फिर ये इच्छा होगा तो ये सुसुप्ति में तो अविद्या तो रहता है परमात्मा में वो भी नहीं है क्योंकि अविद्या होने से आगे काम काम होने से फिर कर्म ये उसका श्रृंखला है अविद्या काम कर्म जितना ज्यादा अविद्या उतने ज्यादा काम हो जितने ज्यादा काम हो उतने ज्यादा कर्म ये होगा परमात्मा में अगर अविद्या ही नहीं है तो इच्छा इच्छा काम ये काम कैसे होगा कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि आप कहेंगे नहीं तस्य स्वतो अविक्रिय इच्छा आदि भागत्म युक्तम तस्य परमात्मा न उस परमात्मा का स्वतः स्वतः अर्थात माया बिना माया के बिना अविक्रिय स्वतः अभिक्रिय परमात्मा स्वभाव से, से अभिक्रिय है स्वभाव से जो अभिक्रिय है वो इच्छादी भाग इच्छा, इच्छा भजती इच्छा दिभा अर्थात इच्छा आदि को प्राप्त करने वाला अर्थात इच्छा वाला जो स्वतः अभिक्रिय है वो इच्छा वाला नहीं होगा पत्थर दिन रात इच्छा करता है करेगा तो क्यों कहते अभिक्रिय निष्क्रिय पदार्थ है निष्क्रिय पदार्थ में कभी इच्छा नहीं होगा हमको जितना जितना हमारा निष्क्रियत्व का अनुभव होगा उतना उतना इच्छा उठेगा तो निष्क्रिय तो जितना लगेगा कहेगा वो ठीक है रहने दो अरे भाई थोड़ा तो भिक्षा के लिए कम से कम जाना है नहीं तो चलना कठिन होगा आधा घंटा के बाद अरे बैठो शांति में बैठो इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगा नहीं तो स्वतो अभिक्रिय इच्छा दिभागत युक्तम तो इच्छा उसका होगा ही नहीं न माया मंत्रण भोग क्रीडे तसे उपपदे माया के बिना परमात्मा का भोग अथवा क्रीड़ा ये दोनों ही कुछ भी नहीं हो पाएगा माया है तभी तो निष्क्रिय सक्रिय जैसा मालूम पड़ेगा फिर क्रीडा भोग इत्यादि कुछ दिखेंगे तथो तो तो मायामयी भगवत सृष्टि इत्यर्थ है इसलिए भगवान का जो सृष्टि है वो मायामयी भगवान का सृष्टि है कुलाल का जो सृष्टि है घटक कुलाल क्या कर देता है कुलाल अपना व्यापार से पहले वहाँ क्या था व्यापार हो जाने के बाद क्या हुआ व्यापार होने से पहले क्या था? अच्छा। मिट्टी था मिट्टी था अभी कुलाल का व्यापार हो गया क्या हो गया नाम रूपो अधिक आ गया तो ये जो दोनों नाम रूपों आ गया इतने ही तो सृष्टि तो ये नाम रूप को जो आप हटा करके ये मिट्टी को देखने लगेंगे हम कहेंगे कुल्हा क्या क्या ये तो मिट्टी जैसा था ऐसा ही है नाम रूप का महत्व ही सृष्टि में महत्व तो ये नाम रूप में जितना महत्व हटाएंगे ये सृष्टि में ये महत्व जाएगा ये जो कहते हैं ना अर्थ क्रिया कारित्व अर्थात सृष्टि हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है ये बुद्धि को विचार करके देखना है ये सृष्टि हमारा कैसे प्रयोजन सिद्ध करता है क्या सृष्टि पहले हमको रोटी चावल देता है न दे रोटी चावल हमको देता है ना शरीर को देता है शरीर को देता है कहेंगे ये सृष्टि होने से हमको महिम श्रवण के लिए मिलता है विद्या श्रवण के लिए मिलता है विचार मिलता है तो ये किसको मिलता है मन को मिलता है बुद्धि को मिलता है तो ये जो चीज मिलने वाले ये शरीर को मिलेगा मन को मिलेगा अथवा बुद्धि को मिलेगा ये हमको क्या मिला इसमें हम इसके साथ तादाश में करने से इनको मिलने से हमको मिलता है इनको नहीं मिलने से हमको नहीं, नहीं। मिलता है जितना जितना हम इससे अलग रहेंगे धीरे धीरे कब अलग रह पाएंगे जब इसको नहीं मिलता है और वो रोता है कौन ये शरीर मनोबुद्धि ये रोएंगे रोएंगे अर्थात वही काम है शरीर मनोबुद्धि का रोना यही काम ये काम उठने का समय अगर विचार करेंगे ऐसा क्यों करता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ये मिलने से क्या हो जाएगा जगत में कुछ लोगों को तो मिला होगा मिला है उनका क्या हो गया और जगत में कुछ लोगों को मिला नहीं उनका क्या हो गया तो इतना ही विचार स्पष्ट हो जाएगा तो ये क्या है उससे फिर हट जाएगा धीरे धीरे तो ये काम उठने का समय में यही विचार करना है कि ये पूरा हो जाने के बाद क्या हो जाएगा तो ये पूरा हो जाने के बाद अगर शांत हो जाएगा इसको छोड़ करके अभी क्यों शांत नहीं हो जाएगा ये काम को हटा करके और काम को जब आप पूर्ति करेंगे तो एक संस्कार बनाएगा ये संस्कार क्या करेगा द्वारा प्रवृत्ति करवाएगा अगर हम काम को वही छोड़ देंगे ना, ना, ना तुमको अभी भी पूर्ण नहीं करेंगे तो वो संस्कार नहीं बनेगा तो अगर हम पूर्ण करेंगे वो संस्कार दृढ़ होगा ना क्षीर्ण होगा अगर पूर्ण नहीं करेंगे तो तो बार बार इसके ऊपर विचार करें कभी कभी तो कहते ना आरंभिक अवस्था में इतना जोर धकेलेगा लगेगा कि शरीर को ही रहा है कोई मतलब बल दे करके एकदम मतलब इस दिशा में इसको तो पूर्ण करना ही है तो किंतु बार बार विचार करना है इसलिए कहते हैं कि वो सब शक्ति को हटा देने के लिए खूब सेवा में लग जाना है नहीं तो दिन भर गंगा स्नान करते रहना है परिक्रमा करते रहना है ये सब करने से वो शक्ति क्षीण हो जाता है शक्ति क्षीर्ण हो जाने से वो काम बलवान नहीं होगा नहीं तो ये काम के चलते हैं ये सारा जीवन चलता ही रहेगा सृष्टि मायामय ये फिर ग्रहण नहीं होगा क्योंकि हमारा अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्ध करता ये बुद्धि रहेगा प्रयोजन जहां है वहीं अगर रख देंगे तो हम शांति हो जाएंगे दूसरों का प्रयोजन के लिए हम जा, बहुत ज्यादा चिंतित तो नहीं होते हैं कभी कभी कोई लोग होते हैं अर्थात तो वहां तक मैं मानते हैं तो जितना ये मैं धीरे धीरे घट जाएगा ज्ञान मार्ग है शून्य की तरफ चलेगा और ये जो भक्ति मार्ग है वो कहते ना वो फैलते फेल, लगेगा तो कहते ना पूरा गांव का दुख में दुखी हो जाएगा फिर पूरा देश का दुख में दुखी हो जाएगा वो तो विचार नहीं करके अगर चलेगा जो चलते हैं ठीक है आगे वो एक दिन उनको फिर हो जाएगा कि ये सब क्या होगा अंतिम इतना तो किया आखिर हुआ क्या तभी संन्यास हो जाएगा पूरा दम से अगर नहीं करेगा फिर कभी नहीं होगा अर्थात संसार में जो अपने पूरा श्रद्धा के साथ पूरा निष्ठावान होकर कर्म नहीं करेगा उसको उसे छुटकारा नहीं होगा क्योंकि हमेशा लगेगा और थोड़ा जोर लगाने से हो जाता हमने लगाया नहीं अगला बार तो लगाएगा जोर ये करता रहेगा इसलिए पूरा जोर लगा करके देख लेना है कोई, कोई कहते हैं दस साल पूरा दिन रात लगे रहा अंतिम एक दिन बैठ करके सोचा कि क्या हुआ छोड़ो जाने दो दस साल के बाद पता चला किसी को एक साल के बाद पता चल जाता है वो वहीं से तया मई भगवत सृष्टिर इत्यर्थ बार बार ये चीज विचार करें यद उत्तम कालात प्रसूतिं भूता नाम तत्र जो ये अष्टम कार्य में कहा गया था कालात् प्रसूति भूता तो इसी विषय में कहते हैं तत्रह भाष्य में न ही रज्वादीना अविद्या व्यतिरण सर्पादी आभास अविद्या स्वभाव अविद्यास्वभाव्यतिरेकेण ये जो रज्जु में ये सर्प दिखता है ये अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पादि आभासत्वे रज्वादि नाम कारणत्व न ना सक्यम भक्तों वाक्य का अन्वय इसी प्रकार की हो जाएगा ये जो सर्पादि का आभास होता है कौन सर्प रूप से दिख रहा है रज्जु ही सर्प रूप से दिख रहा है ये जो रजुआदि नाम सर्पादि आभाषत्व इसमें क्या कारण है कहते हैं अविद्या स्वभाव व्यतिरेक कारणत्व न सक्य अज्ञान ही ये सर्प आदि आभास दिखने में यही कारण है रज्जु का अज्ञान हो गया तो भी सर्प दिखने लगेगा सर्प सर्वदा नहीं जिसको जो चाहे मतलब संस्कार है वही दिखेगा कारण कारणत्व भाष्य में रज्जु आदि नाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेक रज्जु आदि अविद्या स्वभाव अस्वभाव अर्थात तो वही माया अविद्या, अज्ञान। उसको छोड़कर के सर्पादि रूप से दिखने में अन्य कोई कारण नहीं है जितना जितना अविद्या हटेगा कैसे अविद्या हटेगा ये तो हमको सर्प दिख रहा है कहते सर्प दिख रहा है रज्जु के अज्ञान के चलते हम क्या करेंगे अभी अधिष्ठानों को रज्जु को देखने के लिए उद्यम करेंगे जितना जितना हमको रज्जू का तत्व धीरे धीरे मालूम पड़ेगा तो उतना उतना लगेगा ना ये तो नहीं है तो रज्जु का तत्व हमको कैसे मालूम पड़ेगा कहते एक ही साथ अगर पूरा एकदम तो एक फोकस लाइट आ जाएगा पूरा रज्जु एक ही साथ दिख जाएगा किंतु उतना फोकस लाइट अर्थात चित्त जिसका इतना शुद्ध है उसको तो एक ही बार से हो जाएगा तो किन्तु जिनका इतना नहीं है क्या करेगा उसका जो लाइट है वह भी कमजोर है और दूर से डालता है अभी थोड़ा लगेगा ये संशय आ जाएगा पहले तो पूरा विपरीत था सर्प समझता था अभी संशय होगा ये सर्प है या रज्जु है अभी धीरे धीरे उसके तरफ चल रहा है तो धीरे धीरे ये रज्जु और स्पष्ट होने लगेगा तो हम लोग का गति ऐसे ही है जैसे तत्व तो मसीह कहता है ना तो ऐसे ही है अर्थात जितने हम पाव आगे बढ़ाते हैं अर्थात तो जितने हम श्रवण में लगे रहते हैं उतना हमारा ये जगत का सत्य तो बुद्धि हटता है यही हो गया अज्ञान हटना तो जितना जितना ये हटेगा हमको ये स्वरूप उतना उतना भान होगा यहाँ कहते हैं कि तभी जाकर के ये अविद्या स्वभाव उसका निराकरण हो जाएगा अविद्या ही कारण है ये जगत का टीका में इसको कहते हैं अधिष्ठान भूत रज्वादि नाम स्वभाव शब्दित स्व अज्ञान सर्पादि आवासत्व यहाँ तक हो गया दृष्टान्त तथा परस स्व माया शक्ति वसाद आकाशादि आभासत्व अधिष्ठान भूत रज्जु रज्जु का स्वभाव शब्द से स्वभाव कहा गया भाष्य में रज्जु आदि नाम अविद्या स्वभाव ये स्वभाव क्या है कहते तो हैं स्वभाव श स्व अज्ञात स्वपद से अधिष्ठान अधिष्ठान या रज्जु रजु अज्ञात स्वभाव श स्व अज्ञात स्वस्थ भाव स्वस्थ भाव क्या है स्वस्थ अज्ञान भाव अर्थात धर्म तो ये स्वश भाव अर्थात तो शो का भाव क्या है कहते हैं शो का अज्ञान अधिष्ठान का अज्ञान अधिष्ठानों में ही ये माया रहेगा रज्जु अज्ञान ये कहाँ रहेगा रजू में तो ये जो रज्जु में रजु अज्ञान रहा तो स्व पद से हम ये रज्जु कर लेंगे तो स्वभाव अर्थात तो रज्जु का वो भाव रजू का भाव अर्थात रज्जु का धर्म हुआ वो क्या है कहते रजू का अज्ञान तो रजु अज्ञान स्व पद से अधिष्ठान लेंगे तो अधिष्ठान का भाव वही हो गया अधिष्ठान का अज्ञान उसी से ही सर्पादि आभाषत्व सर्पादि जहां जैसे जो आवास होता है कहीं सर्प कहीं सुप्ति में रह इत्यादि तथा तो परस्य परस्य परमात्मा न परमात्मा कौन है कहते हैं आप ही सो माया शक्ति बसात आकाश आदि आभाषत्व माया शक्ति से ही आकाश आदि का आभाष होता है तो फिर सृष्टि हो जाता है जैसा कहा गया आत्मनः आकाशः संभूतः इत्यादि सूते है तैथरी तो उपनिषद में कहा गया तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत तस्मादस्मा वही जो ब्राह्मण वाक्य में कहा गया और उसी को जो मंत्र वाक्य में कहा गया वहा पहले ब्राह्मण वाक्य में है ब्रह्म विद अपनोती परम ये जो ब्रह्म शब्द से कहा गया वो ब्राह्मण वाक्य ये ब्रह्म क्या है आगे वहाँ मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो जो ब्राह्मण वाक्य में ब्रह्म शब्द से कहा गया उसी को मंत्र वाक्य से भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है ब्रह्म का स्वरूप कथन होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जिसको जान लेने से परम आपन तस्माद्मा तस्माद जो ब्राह्मण वाक्य ए जो मंत्र वाक्य उसके बाद आता है तस्मादस्मा ये वहाँ मंत्र क्रम है क्या थी तैत्रीय ब्रह्मबलिंत्र ब्रह्मबली द्वितीयबल तैतरीपन द्वितीय बलि का प्रथम मंत्र है ब्रह्म ब्रह्मवेद परम पर आगे ऐसा है ब्रह्म क्या है तो सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म तो यो वेद निहत आगे मंत्र है तस्वा यह तस्दात्म आकाश समूत न तो काल से भूतकारण प्रमाणाभा काल भूत का कारण हो जाएंगे काल से जगत सृष्टि हो जाएगा नहीं है इसे कोई इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो ये माया ही जगत का कारण ये परमात्मा से ही मायावसात ये जगत की उत्पन्न होता है अविद्या होने पर ही ये जगत की सृष्टि आगे ये नव मंत्र पूरा हुआ नवम कारिका इसका उच्चारण करेंगे दो दो दो पादत् तो आगे टीका में पादत्र ये व्याख्याते व्याखेय तवे न क्रम वशात आगे पाठ छूट गया है त्वेन त्वे लिखना पड़ेगा टीका में व्याख्य ये नही लिखा हो पहले व्याख्या व्याख्य ये यधा ख यख्य ये न व्याख्या तो हो गया पादत्र और एक यो भी बच गया तीन पाद चला गया और कौन सा पाद रह गया चतुर्थ पाद जो वो य व्याख्य क्रमशात प्राप्त चतुर्थ पाद व्याख्यात उत्तरग्रंथ प्रवृतिर तीन पाद त्रख्यान होने से क्रमशात प्राप्त क्रमश तीन हो गया तो बाकी कौन सा कौन सा पाद अभी तक व्याख्यान हो गया क्या क्या नाम है जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन पाद हो गया उसका अभिमानी तो ये हो गया आगे व्याख्ये और व्याख्यय क्या बच गया कहते क्रम वशात प्राप्तम चतुर्थम पादम चतुर्थ पाद ये अभिप्राप्त हुआ उसका व्याख्या तुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति रितिया इसका व्याख्या करने के लिए उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति भाष्य में चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त क्रम प्राप्त एक दो तीन हो गया तो चतुर्थ क्रम प्राप्त हो गया उसको अभी कहना चाहिए वक्तव्य इतिहा नाम तज्ञा टीका मूल में आगे पृष्ठा में है मंत्री पक्ष के खंड छह सात चार पाँच छः सात तीन दो काल का हो गया काल तक पांच हो गए इच्छा मात्र का खंडन हो गया काल का हो गया स्वप्न माया का हो गया प्रभाव हो गया मतलब भी, विभूति हो गया कारणों का पांच पक्ष हो गया और जो भोगार्थ और क्रीडार्थ ये दोनों के लिए यही श्लोक में कह दिया था आप तो कामों से इसलिए उसका खंडन नहीं किया छियालीस पृष्ठा में मंत्र है नात प्रज्ञं न ना बहिस्प्रज नोभत प्रज्ञं न नो प्र... प्रज्ञान घन न ना प्रज्ञ नाज्यदृष्टम ना ना अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षण अचिंत अव्यपदेश्यम एकात्मसारम प्रपंचोपात शिवम अद्वैत चतुं मनंते स आत्मा सभीेय अभी चतुर्थ पाद कहने के, के लिए कहते हैं, उसको पहले निषेध मुख से कहते हैं बाकी जो पहले कहे थे कि जागरित स्थान ये, ये बहिष्प्रज्ञ और स्थूल भुक इस प्रकार के कह रहे सप्तांग एक मुख स्थूल भुक ये वैश्वान बहिश, प्रथम पाद कहा गया था तो वहां सब उसका धर्म कहते हैं उसको कहते हैं विधि न जागरित स्थानो, स्थानों जागरित स्थान यश्य तो जागरित स्थान उसका धर्म हो गया और यहाँ कहने का न अंतः प्रज्ञ तो उसको जैसे वहां कहे कि जागरित स्थान है बहिष्प्रज्ञ है यहाँ भी इस प्रकार की कहना चाहिए ऐसे है ऐसे है नहीं कह कहकर वो कहते हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इसको कहते निषेध मुख से प्रतिपादन न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम वो ये जो चतुर्थ पाद है वो अंत प्रज्ञा नहीं है अंत प्रज्ञा कौन था अभिमानी कौन है तेजसा तो कहते है ये जो तूर्य है वो अंत प्रज्ञ तेजसा नहीं है न बहिष्प्रज्ञ हाँ बहिष्प्रज्ञ कौन था विश्व अर्थात ये विश्व नहीं है न उभयतः प्रज्ञ ये उभयतः प्रज्ञा ना उभय तो प्रत्यात एक समय में विश्व भी है तो ये सभी है अर्थात इतना थक गया है कि आधा नींद में आधा जागृत है इस प्रकार की वो अगर व्यक्ति देखना है तो आप कभी मुंबई का लोकल ट्रेन में देख सकते हैं <laughs> तो आधा सोया है आधा जगा है लोग इस प्रकार दिन भर इतना थक जाते हैं ना एकदम शाम को खड़े खड़े सो जाते हैं <laughs> तो प्रकार के तो नानता प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञ अर्थात उस समय में जो कुछ पता चलेगा संदेह हो जाएगा कि मैं स्वप्न देखा अथवा जागृत हुआ तो ये पता चलेगा कि नाम तज्ञा न बहिष्प्रज्ञा ये होता है कभी कभी इस प्रकार मन को जब बहुत दबा करके हम साधना करते हैं मन एकदम थक जाता है तो ये स्थिति थि फिर आ जाता है आगे कहते हैं न प्रज्ञान घन प्रज्ञान घनम प्रज्ञान घन कौन सा अवस्था है सुसुप्ति वहाँ का जो अभिमानी है प्राज वो भी नहीं है तो न प्रज्ञम प्रज्ञा अर्थात जो युगपद सर्व सब चीज को जानने वाला है तो इस प्रकार की वो नहीं है क्योंकि तो सबको अगर जानता नहीं तो फिर जड़ हो जाएगा कहते तो न अप्रज्जम अप्रज्ञा भी नहीं है और प्रज्ञ भी नहीं है प्रकर्षण जानाती थी, थी प्रज्ञ और न जानती थी अप्रज्ञा अर्थात ये जानता नहीं ये बात भी नहीं है और सब कुछ जानता है ये बात भी नहीं है तो जैसे कहते हैं ना ये प्रकोष्ठ में ये प्रदीप था और आगे जो पदार्थ था वो सबको प्रकाश कर रहा था कभी जो प्रदीपो प्रकोष्ठ का सारे पदार्थों को प्रकाश कर रहा था उसमें प्रज्ञ था प्रदीप अभी आप सारे पदार्थों को हटा दिए अभी वह प्रकर्ष को प्रज्ञों कह देंगे प्रज्ञय कहेंगे तो कि किसको प्रकाश करता है नहीं करता है किंतु उसको अप्रज्ञ कह देंगे क्या वो अंधकार हो गया क्या नहीं है उसका स्वभाव है जो वो रहा किंतु साक्ष्य होने से उसको साक्षी कह दिया गया साक्ष्य नहीं तो साक्षी नहीं होगा इसलिए अप्रज्ञ भी नहीं है प्रज्ञय भी नहीं है जब बाहर का पदार्थ को जानने लगा तो प्रज्ञ होने लगा जब बाहर का पदार्थ को नहीं जानेगा तो वो अप्रज्ञा हो जाएगा ये बात नहीं है तो अदृष्ट अदृष्टम अर्थात तो ये ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं होता है दृष्ट अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय का विषय हो जाते हैं अव्यवहार्यम तो ये अव्यवहार्यम अर्थात तो इसका कोई व्यवहार नहीं किया जाता व्यवहार चार प्रकार की होता है अभिज्ञान अभिवन आनोपादान अर्थ ये अभिज्ञा का विषय हो जाएगा अर्थात विषयत्व तो हम ब्रह्म को जान लेंगे तुरियों को नहीं जान पाएंगे और अभिवर्दन और शब्द प्रयोग करके उसका ज्ञान करवा देंगे वो भी नहीं होगा हानोपादान ये भी नहीं हो पाएगा हान और त्याग करना उपादान ग्रहण करना आत्मा को ना त्याग किया जा सकता है ना ग्रहण किया जा सकता है अर्थ उसे क्या सिद्ध होगा आत्मा से कुछ नहीं बनेगा फिर भी कहते हैं सब छोड़ चार करके उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं कहते हैं कुछ नहीं होगा इसके द्वारा तो कहते हैं है कुछ नहीं होगा कैसे कहते हैं रज्जू में दिखने वाला सर्प वो सर्पों का निवृत्ति हो गया रज्जु देखने में से हुआ क्या कुछ मिला कुछ तो मिला नहीं कहीं जिसको मिला वही जानता है क्या मिला उसको तो। अव्यवहार्यम आगे कहते हैं अग्राह्यम अग्राह्यम अर्थात कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं है अदृष्टम तो कहकर के ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षण अग्राह्यम कहकर के कर्मेन्द्रिय का उपलक्षण कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं बनता है आगे अलक्षणम इसका कोई लक्षण कोई लिंग नहीं है कि हम अनुमान से उसका ज्ञान कर लेंगे प्रत्यक्ष इत्यादि से नहीं होगा अदृष्टम अनुमान से भी नहीं होगा क्योंकि इसका कोई लक्षण नहीं है कोई लिंग नहीं है अचिंत्यम मन के द्वारा चिंतन भी नहीं होगा मन के द्वारा चिंतन अर्थात विशुद्ध मन है तो चिंतन कर लेगा भ्रमाकर हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा अव्यपदेश शब्द प्रयोग करके इसका ज्ञान करा देंगे ये नहीं होगा शब्द प्रयोग नहीं है उसमें तुरीय अवस्था में एक आत्म प्रत्ययः है सारम सार प्रमाणम एकात्म प्रत्यय एक आत्म प्रत्यय अर्थात भ्रमाकार आत्म प्रत्यय मात्र सार सार अर्थात प्रमाण अर्थात ब्रह्मकार वृत्ति प्रमाण है जिसमें तो ये में कैसा स्थिति है कि कथ प्रपंच उपश प्रपंच से उपशम यस्त शाथात विषेपरित शिवम शिव कल्याण अद्वैत अद्वैत का अभाव है चतुर्थम मन उसी को ही चतुर्थ का जता है स आत्मा सभीय तो वही आत्मा है वही जानने योग्य है विज्ञेय वो चतुर्थ है प्रपंच उपशम जितना जितना प्रपंच उपशम होगा उतने उतने आत्मा के हम समीप चलेंगे उतना उतना दृढ़ होगा प्रपंच जितना बलवान होकर करके रहेगा तो ये आत्मा का अनुभव नहीं आएगा क्योंकि आत्मा का स्थिति है प्रपंच उपशम प्रपंच उपशम होने के लिए प्रपंच का गति का जो निमित्त है उसको हटाना पड़ेगा अगर हम निमित्त को नहीं हटाएंगे वो उपशम कैसे हो जाएगा इसलिए प्रपंच का निमित्त को हटाना पड़ेगा निमित्त हटने से धीरे धीरे प्रपंच उपशम होगा तो वेदांत तो सुनने पर भी जब प्रपंच का निमित्त को हम हटाते नहीं प्रपंच उपशम नहीं होता है तो ये नहीं घटता है नहीं तो संसार में कितने लोग आजकल वेदांत तो सुनते हैं सुनते हैं मतलब वही जो नेट वाला सिस्टम आजकल चल गया उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है क्योंकि हम खाली पंक्ति घटा लेते हैं जो जीवन जीना है वो हम नहीं जी पाते हैं क्योंकि अगर रहेंगे संसार में अर्थात तो हमको अर्थक्रियाकारित्व प्रयोजन सिद्धि यह दिखता है तो अगर वो दिखता है तो प्रपंच सत्य हुआ प्रपंच सत्य हुआ तो उसका उपशम कैसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो आत्मा का अनुभव कैसे आ जाएगा आ, हमको पंक्ति का अर्थ घट जाएगा हमको स्पष्ट हो जाएगा विषय स्पष्ट हो जाएगा हाथ में हमारा मानचित्र आ जाएगा बद्रीनाथ के लिए वो हो जाएगा किन्तु बद्रीनाथ का दर्शन होना ये तो कठिन है आज यहाँ तक ओ पूर्ण मदद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण गे